मेरा नाम अरुण ऋषि स्वर्गीय है स्वर्गीय के बारे में हम लोगों का जो मनन चिंतन है हर आदमी चोकता कि आदमी सामने बैठा हुआ है और यह व्यक्ति स्वर्गीय कैसे हो गया तो स्वर्गीय की जो हम लोगों की आ, मनन है या चिंतन है उसके बारे में हम लोगों का यह मानना है कि जो आदमी जीवंत तो नहीं है उसे ही हम लोग स्वर्गीय मानते हैं लेकिन इस शब्द पर हम लोगों ने जब मनन चिंतन करना प्रारंभ किया तो बिल्कुल इसका साधारण सा अर्थ था कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय होता है और हमारे मैथोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम माने तो हमारे यहां भी यही कहा जाता है कि स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है और विश्व का प्रत्येक मानव अपने कर्मों के द्वारा उस स्वर्ग या नर्क का निर्माण स्वयं ही कर सकता है तो पिछले 22 सालों में मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण मैं स्वर्गीय हो सका और उसके बाद एक उद्देश्य एक मिशन मैंने अपने हाथ में लिया कि पहले मैंने अपने विश्व को स्वर्ग में बदला अब मैं इस विश्व को स्वर्ग में बदलना चाहता हूं और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने अपने व्यवसाय से बिजनेस से रिटायरमेंट लेके निवृत्ति लेके एक ट्रस्ट की स्थापना की और इस ट्रस्ट का नाम है आयुष्यमान भव आयुष्यमान भव ट्रस्ट और रिसर्च सेंटर दुनिया का पहला ट्रस्ट है जो सिर्फ लोगों का विश्वास एकत्रित करता है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि दिस इज द ओनली ट्रस्ट इन दर्ल्ड विच कलेक्ट ट्रस्ट ओनली नॉट मनी कारण लोगों ने देखा कि जहां पे संपत्ति होती है वहां पे विपत्तियां प्रारंभ हो जाती है इसलिए इस ट्रस्ट को हमने संपत्ति से दूर रखा और इसी ट्रस्ट के द्वारा पूरे भारत में हम लोग हमारी 27 कंपनीज को सेवाएं दे रहे हैं निशुल्क रूप से हम सेवाएं दे रहे हैं और जिसमें एनटीपीसी है ओएनजीसी है आईओसी है बीपीसीएल एचपीसीएल गेल एनएफएल, आरसीएफ क्रपको रिलायंस ग्रेसिम सेंचुरी किसी भी आप बड़ी कंपनी का नाम लीजिए और हम लोग वहां पर है इन कंपनियों को जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं वो सेवाएं दे रहे हैं टीक्यूपी प्रोग्रामिंग के लिए एक जैपनीज लोगों का कंसेप्ट है कि जब तक तो क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक हम लोगों से काम नहीं ले पाएंगे उनकी पॉलिसी है टीक्यूएम की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ये अपने जैपनीज लोगों का कहना है ये मानना है उन लोगों का कि जब तक मैनेजमेंट क्वालिटी का नहीं होगा तब तक हम लोगों से काम नहीं ले पाएंगे लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट दिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड की अनलेस एंड क्वालिटी पर्सन आर नॉट देयर जब तक व्यक्ति जो पूरी समाज की इकाई है पूरे संसार की इकाई है वही यदि क्वालिटी की नहीं होगी तो कैसे हम लोगों से काम ले पाएंगे टोटल क्वालिटी पर्सन के बारे में बात करें तो हम लो बहुत लोग बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं हम लोग कोई भी इक्विपमेंट लेने जाते हैं तो वी नीड ए क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट के हम लोगों की फ्रेम है ये एनर्जी इफिशियंट होना चाहिए मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए और इकोनॉमिक होना चाहिए गाड़ी खरीदेंगे तो पूछेंगे भैया एवरेज कितना है ज्यादा काम तो नहीं मांगती उसके बाद सस्ती होना चाहिए और यदि तीनों के जवाब हमको हा में मिलते हैं तो हम भी मान के चलते हैं कि इट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा गुणवत्तामय उत्पाद है लेकिन यदि हम इस एक व्यक्ति को इस फ्रेम में रखें क्या व्यक्ति पर्सन क्वालिटी क्वालिटी के फ्रेम में पूरा सही उतरेगा सबसे पहला सवाल क्या वो एनर्जी इफिशियंट है नहीं सर वो खाता बहुत है और काम बहुत कम करता है वेदर ही इज इकोनॉमिकल नो सर ही वांट्स मोर मनी बट ही वांट्स टू वर्कलेस पैसा बहुत चाहिए काम करने की कोई बात मत करो वेदर ही इज मेंटेनेंस फ्री नहीं सर आज सर्दी हो गई साहब आज जुकाम हो गया साहब आज बुखार आ गया साहब आज ये हो गया आज हो गया तो फ्रिक्वेंटली वी नीड मेंटेनेंस इट मींस वी आर नॉट मेंटेनेंस फ्री ऑल्सो तो बाईस साल पहले हम लोगों ने सोचना चालू किया कि इन द फ्रेम ऑफ टोटल क्वालिटी पर्सन वी आर टोटली आउट ऑफ पिक्चर और 22 साल पहले एक उद्देश्य हम लोगों ने अपने हाथ में लिया कि क्या हम एक व्यक्ति को क्वालिटी पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो एनर्जी इफिशियंट हो जो मेंटेनेंस फ्री हो और जो इकोनॉमिक हो जब इन चीजों पे सोचना चालू किया इस पर काम करना चालू किया तो यह पता चला कि हम लोग क्वालिटी के क्यों नहीं है तो पता चला कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया फिर चाय ले आओ, फिर शेविंग क्रीम लाओ फिर साबुन लाओ फिर शैम्पू लाओ फिर कॉस्मेटिक्स लाओ फिर थम्स अप लिमका कोका कोला पान बीडी सिगरेट दारू और उसके बाद मेडिसिंस। तो मेरा नाम गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रपोज किया जाना चाहिए कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले बाईस सालों से ये किसी भी उत्पाद का उपभोग अपने जीवन में नहीं किया है नो टूथब्रश नो टूथपेस्ट नो टी नो शेविंग क्रीम नो सोप नो शैम्पू नो कॉस्मेटिक्स नो थम्सअ नो लिमका नो पान बीढ़ी नो सिगरेट नो दारू एंड बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग ऑल ऑफ देम व नेवर टेकन एनी मेडिसिन ऑल्सो तो टुडे माई एज इज फोर्टी नाइन मैं उन पचास साल का हो गया हूं और आज तक मेरे को कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो मेंटेनेंस फ्री हो गया फिर हम लोग बहुत इकोनॉमिक है ये जितनी भी सर्विसेस हम लोग देते हैं ये बिल्कुल निग्लिजिबल कॉस्ट पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और इस निगलिजिबल कॉस्ट पर प्रोवाइड करने के कारण हम लोग बहुत इकोनॉमिक भी हैं और उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी इफिशियंट है खाते बहुत कम है काम बहुत ज्यादा करते हैं करते हैं कि हमको मालूम है कि ईश्वर ने खाने का कोटा फिक्स कर रखा है जितना ज्यादा आप खाएंगे उतने जल्दी चले जाएंगे और जितना कम खाएंगे उतने ज्यादा जियेंगे इंग्लिश में कहावत भी है कि वन थर्ड यू आर ईटिंग फॉर योर सेल्फ एंड टू थर्ड यू आर ईटिंग फॉर द डॉक्टर्स एक तिहाई आप आपके लिए खाते हो और दो तिहाई डॉक्टरों के लिए खाते हो तो मैं डॉक्टरों के लिए नहीं खाता हूं मैं खाता, सिर्फ अपने लिए खाता हूं आपकी गाड़ी खराब हो जाती है पेट्रोल ज्यादा खाने लगती है तो आप मैकेनिक के पास जाके खड़ी कर देते हो और ये कहते हो सब गाड़ी खराब हो गई पेट्रोल बहुत ज्यादा खा रही इसको ट्यूनिंग करो बॉडी लेके कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि साहब खाता तो बहुत है और काम तो कुछ भी नहीं करता है। तो सब इन द फ्रेम ऑफ टोटल क्वालिटी पर्सन वी आर टोटली फिट तो सब आज के समय में क्या हो रहा है कि ये जो दस प्रोडक्ट हैं इस दस प्रोडक्ट को हम लोग हमारे माइथोलॉजी के साथ जोड़ें तो सब हमारे बुराइयों का जो प्रतीक था वो रावण था बहुत बलशाली था सोने की लंका थी उसके पास बहुत बुद्धिमान था तो आज की जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है हम उनको एक तरह का रावण मान सकते हैं वो भी बहुत बुद्धिमान है बहुत सारे करोड़ों अरबो डॉलर्स उनके डिस्क्रिप्शन पे हैं, बहुत क्लेवर हैं, बहुत बलशाली हैं। ये जो दस प्रोडक्ट मैंने आपको बताए टूथ टूथपेस्ट, चाय कॉफी शेविंग क्रीम साबुन सोप शैम्पू कॉस्मेटिक्स समसप लिमका कोका कोला पान बीड़ी सिगरेट दारू और मेडिसिन ये दस सिरो के रूप में हमारे यहाँ पे दस बुराइयों के रूप में उपस्थित है फिर रावण की बहन कौन थी रावण की बहन थी शूरपण तो आज की टीवी पे जितनी आपको अंग प्रदर्शन करती हुई लड़कियां दिख रही हैं टीवी पे फिल्म के पर्दे पे जितनी भी लड़कियां दिख रही हैं अंग प्रदर्शन करती हुई ये सारी शूरपण खाएं सबकी नाक कटी हुई आप जाके उनसे पूछ लेना अब नाक कटने का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं तो साहब शूरपण की नाक किसने काट थी लक्ष्मण ने काट, थी? ने काट थी तो रावण भी है शूरपण भी है और लक्ष्मण भी अब आवश्यकता हमको राम की राम को हम लोगों ने जबरदस्ती भगवान बना दिया राम कोई भगवान नहीं था राम एक बहुत अच्छा इंसान था तो साहब आज भगवान बनना तो बहुत बात की बात है आदमी अगर अच्छा इंसान ही बन जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा एक शायर ने बहुत बढ़िया शेर लिखा है इस बारे में कि सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में मगर गजब है कि आदमी इंसान ही हो रहा तो हम आदमी से इंसान कैसे बने उसी मिशन को लेके आज हम लोग आप लोगों के बीच में हैं। एक शायर ने एक और शेर लिखा है कि मत कर गरूर इतना थोड़ा सा मेहरबान बन बाद को बनना खुदा पहले जरा सा इंसान बन हम पहले जरा सा इंसान तो बन जाए हम कैसे अच्छे इंसान बने उसी मिशन को लेके आज हम लोग आप इस प्रोजेक्ट को या इस प्रोजेक्ट को हम कैसे कामयाब करें उसी के लिए आज हम आप लोगों को एक एक चीजें बताए फिर सब ये जो दस प्रोडक्ट है इसको हम हमारी इकोनॉमी से लिंक करें तो सब हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय क्या आप जानते हैं कि भारत एक गरीब नहीं अपितु तो कु प्रबंधित देश इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री बट इट इज वेरी पुअरली मैनेज तो क्यों है तो पता चला कि हमारे भारत में हम लोग रोज प्रतिदिन आठ बजे के पहले पहले साढ़े चार सौ करोड़ रुपए में आग लगा देते हैं तो काय में साहब तो टूथब्रश टूथपेस्ट चाय कॉफी शेविंग क्रीम साबुन सोप शैम्पूर कॉस्मेटिकार सौ करोड़ रुपया फूक दे वो देश सोने की चिड़िया नहीं हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था और वाकई में यह देश सोने की चिड़िया है तो साहब जिस देश के बारे में कहा जाता था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा और आज उसी देश के बारे में कहा जा रहा है कि एक उल्लू ही काफी है बर्बाद गुलिस के लिए और हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा तो सर हमारे उल्लू किसको बोला जाता है हमारे माइथोलॉजी में उल्लू लक्ष्मी का वाहन होता है तो हर आज आज की तारीख में हर आदमी उल्लू बनना चाहता है हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है हर आदमी चाहता है मैं जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाऊं लेकिन वो ये भूल जाता है कि मनी कैन बाय ओनली कंफर्ट पैसे से आप सिर्फ सुविधाएं खरीद सकते हैं लेकिन सुख नहीं खरीद सकते पैसे से आप दवाएं खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते पैसे से आपके बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं इंजीनियर बना सकते हैं ब्यूरोक्रेट बना सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना सकते तो बगैर पैसे के हम अच्छे इंसान कैसे बने वही चीजें आज हम आप लोगों को बताएंगे तो प्रधानमंत्री को हमने लिखा कि जो देश आठ बजे के पहले पहले साढ़े चार करोड़ रुपए में आग लगा देता हो और आठ बजे से लेकर रात के दस बजे तक में 600 करोड़ रुपए के दूसरे प्रोडक्ट्स, जिसमें थम्स अप लिमका कोका कोला पान बीड़ी सिगरेट आ और बेसिकली दे आर ऑल इन प्रोडक्ट्स और प्राकृतिक साधन है इसके द्वारा तो हम ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हैं और जब हम ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है एक यूनिवर्सल लॉ है कि एक्शन वुड बी एंड अपोजिट रिएक्शन क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी आज हम पर्यावरण की बातें बहुत कर रहे हैं तो इस पर्यावरण को इस दस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा खतरा है यदि ये दस प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो पर्यावरण अपने आप इंप्रूव हो जाए तो सब ये जो दस प्रोडक्ट है इसमें हम लोग एक करोड़ रुपया नो प्रोडक्ट में खर्चा कर देते हैं और जब एक करोड़ के प्रोडक्ट के द्वारा जब ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है तो बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद हम लोग करोड़ रुपए प्रति रूपए रो, प्रतिदिन रोज की दवाएं खाते हैं हम लोगों ने किताब लिखी है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा घोटाला और घोटालेबाज भारत का हर इंसान तो ये हजार करोड़ रुपए का जो माल बिकता है उसके बदले में उपभोक्ता को 50 करोड़ का माल भी नहीं मिलता और इस घोटाले में भारत का हर आदमी शामिल है एक्सेप्ट वन पर्सन अरुण ऋषि स्वर्गीय तो हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि यदि हम लोग हमारे स्व प्रबंधन के प्रोग्राम के द्वारा इस पैसे को यदि भारत में ही रिटेन कर ले विद इन नो टाइम इंडिया कैन बी अगेन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड भारत विश्व का सिरमोर होगा एक नास्टर की प्रिडिक्शन आज से 400 साल 500 साल पहले नास्टर ने कहा था कि 2006 में भारत विश्व का सिरमोर होगा इंडिया वुड बी अगेन ऑन दॉप ऑफ दर्ल्ड लेकिन अब दो हजार तक तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि जिसके कारण हम ऐसा कुछ कर पाएंगे जिसके कारण हम टॉप ऑफ दर्ल्ड पहुंच पाए लेकिन हम लोगों ने एक एक्शन प्लान किया एक्शन प्लान बनाया कि यदि भारत के फिफ्टी लोग ही इसको फॉलो कर लें विद इन टू इयर्स वी कैन टेक इंडिया एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे तो पास अभी चार साल पांच साल का समय है वी हैव सफिशियंट टाइम टू टेक इंडिया एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पे अपना अपना क्या क्या करे वही चीजें आज हम आपको बताएंगे जिसके द्वारा हम भारत को विश्व का सिरमोर बना पाए फिर साहब ये जो दस प्रोडक्ट है इनको हम दस बुराइयां मान सकते हैं और इन बुराइयों से दूर होने के लिए हम लोगों को मानना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा इस बुराइयों से दूर होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो साहब एक चीज ईश्वर से मांगा करते थे कि एक प्रार्थना करते थे कि बुराइयों से दूर होने के लिए हम क्या करें तो प्रार्थना होती थी कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए और दूर सारे दुर्गुणों को आज हमसे कीजिए तो ईश्वर से हम लोग ज्ञान मांगा करते थे फिर ज्ञान पे खोज करना चालू की ज्ञान क्या है तो पता चला की रविन्द्रनाथ टेगोर का एक कोटेशन है एक उक्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर की कि प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करना ही ज्ञान है टू क्रिएट द इम्बेलेंसमेंट विद नेचर इज ए नॉलेज या उल्टा कह सकते हैं जो चीजें आपको प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करना सिखा दे वो ज्ञान है और जो चीजें आपको प्रकृति के साथ समन्वय करना नहीं सिखाए वो ज्ञान नहीं है लेकिन आज की जितने भी हमारे को ज्ञान मिला है आज जितने भी हमारे बच्चे पढ़ लिख के उनकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती है जब उनकी आवश्यकताएं बढ़ती है तो प्रकृति का शोषण करते हैं और वो जब ईश्वर की प्रकृति का शोषण करते हैं तो ईश्वर उनकी प्रकृति का शोषण प्रारंभ कर देता तो बीमार पड़ जाते हैं इसका मतलब आज की जो शिक्षा पद्धति है वो हमको ज्ञान नहीं दे रही वही ज्ञान आज हम आपको देंगे जिसके द्वारा आप प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करना सीख लो उसके बाद आगे चले कि ज्ञान क्या है तो हमारे लिखा गया कि विद्या ददाती विनयम ज्ञान प्राप्त करने के बाद बच्चे विनयशील हो जाते हैं लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के उ होते चले जा रहे हैं अपने माँ बाप का सम्मान करना अपने बड़े बूढ़ों का आदर करना अपने गुरुओं का सम्मान करना वो भूलते चले जा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम सूचनाओं को ज्ञान मान बैठे देर इज ए वास्ट डिफरेंस इन बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज सूचनाओं में और ज्ञान में बहुत ज्यादा फर्क है ज्ञान जो है बहुजनता है बहुजन सुखा उड़ता है सूचना सिर्फ पैसे वालों के लिए होती है हमारे प्रोग्राम्स में दो बैनर लगते हैं कि ताली बजाइए और बीमारी भगाइए पेड़ का तलवा चमकाइए और चेहरा दमकाइए ये ज्ञान है गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर सकता है बड़े से बड़ा आदमी महल में कर सकता है वहीं अगर हम बैनर लगा दे कि बॉन्ड स्क्रीन लगाइए चेहरा दमकाइए हेपेटाइटिस बी का टीका लगाइए तो ये सूचना है यह सिर्फ पैसे वालों के लिए तो ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए होता है और सूचना सिर्फ पैसे वालों के लिए होती है तो आज हम ये मान बैठे की जिसके पास जितनी अधिक सूचना है वो उतना बड़ा ज्ञानी लेकिन हमें भूल गए कि गधे पे सिर्फ ग्रंथ लाद देने से गधा ज्ञानी नहीं बन जाता नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूसलेस या उल्टा कह सकते विच कैन भी प्रैक्टिस दट इज ए नॉलेज एंड विच केन भी प्रैक्टिस दट इज इन्फॉर्मेशन जैसे ताली बजाइए बीमारी भगाइए एनी वन केन प्रैक्टिस इट और पेड़ का तलवा चमकाइए चेहरा दमकाइए एनी वन केन प्रैक्टिस इट तो वो नॉलेज है और सूचना सिर्फ पैसे सूचना को प्रैक्टिस नहीं किया है आचरण में नहीं उतारा जा सकता तो ज्ञान बिना आचरण में उतारे कैसे बेकार हो जाता है इसका एक सबसे बढ़िया प्रसंग हमारे महाभारत में आता है द्रोणाचार्य एक बार कोरव पांडव की क्लास ले रहे थे उन्होंने एक पाठ याद करके आने को कहा कि बेटा एक पाठ याद करके आना कि क्रोध करना बुरी बात है क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन सब लोग आ गए बोले बेटा पाठ याद हो गया सबने मुंडी हिला दी गुरु जी पाठ याद हो गया लेकिन युधिष्ठिर ने खड़े होकर उत्तर दिया कि, कि गुरुजी मेरे को पाठ याद नहीं हुआ बोले कोई बात नहीं बेटा तो कल याद करके आ जाना एक दिन हो गया दो दिन हो गए तीन दिन हो गए चार दिन हो गए पांच दिन हो गए सात दिन हो गए दस दिन हो गए रोज मना कर देता अब सब दसवें दिन द्रोणाचार्य से रहा नहीं गया उठाकर उन्होंने एक तमाचा युधिष्ठ को टिकाया और क्रोध में आ गए बोले बेवकुफ मूर्ख दस दिन एक से एक पाठ आंसू टपकने लगे और उन्होंने युधिष्ठ को उठ के गले लगा लिया की बोले बेटा सच्चे ज्ञान प्राप्त करने की विधा यदि किसी के पास है तो सिर्फ वो सिर्फ तेरे ही पास है हम लोग तो सिर्फ गधे पे ग्रंथ लाद रहे हैं इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं आज की परीक्षा में जो आज जो तूने परीक्षा लेके ले देखी है जो मैंने तेरी परीक्षा ले मैंने तेरे को मारा तो तेरे को तो क्रोध नहीं आया तो आज की परीक्षा में तू तो पास हो गया लेकिन मैं फेल हो गया और इस शिक्षा का ये जो आज की शिक्षा पद्धति है ये की शिक्षा पद्धति है मेकॉले ने कहा था भारतीयों को सोचने मत देना एक भारतीय सोचने लग जाएगा उस दिन पूरे विश्व पे रूल करेगा पूरे विश्व के ऊपर शासन करेगा तो हमको शासकों की आवश्यकता नहीं रूलर्स की आवश्यकता नहीं है हमको गुलामों की आवश्यकता है तो साहब इनको हमेजान के पठार तो अफ्रीका के जंगल तो अकबर के दादा का नाम तो उसके पड़दादा का नाम तो उसके बाप हर एक के नाम रटा दो भले ही उसके बाप दादा के नाम उसको याद नहीं रहे उसको अपने आसपास के क्षेत्र से काट दो और पूरे संसार से जोड़ दो उसकी थिंकिंग पावर खत्म कर दो जिस दिन इसकी थिंकिंग पावर खत्म हो जाएगी उस दिन एक बहुत अच्छा गुलाम बन जाएगा तो हमारे कहा जाता है कि सा विद्या विमुक्त है, है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बच्चे मुक्त हो जाते हैं लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि हर आदमी पढ़ लिखे नौकरी करना चाहता है और हमारे कहा जाता है कि उत्तम कृषि मध्यम व्यापार और निकृष्ट नौकरी तो निकृष्ट काम करने के लिए हम इतने सारे खटक्रम कर रहे हैं तो यदि यह ज्ञान आपको 25 साल पहले मिला होता तो आज आपको किसी को भी नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती फिर नौकरी क्यों निकृष्ट है तो नौकर नौकर कौन होता है जो नो बार सुनने के बाद काम करता है नौकर। इसीलिए हमारे जितनी भी कंपनियां आया जितने भी मैनेजमेंट प्लान किए गए जितने भी मैनेजमेंट डिजाइन किए गए वो नाइन टायर मैनेजमेंट बनाए कंपनी चलानी है तो हमको चेयरमैन चाहिए हमको मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए हमको डायरेक्टर चाहिए हमको प्रेसिडेंट चाहिए हमको वाइस प्रेसिडेंट चाहिए हमको जनरल मैनेजर चाहिए हमको डीजीएम चाहिए हमको सीनियर मैनेजर चाहिए हमको मैनेजर चाहिए हमको डिप्टी मैनेजर चाहिए इट्स ए नाइन टायर मैनेजमेंट आर्मी में चले जाओ लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक आ जाओ इट्स ए नाइन टायर मैनेजमेंट राष्ट्र में भी चले जाओ तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सेक्रे... उप्रधानमंत्री सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी फिर ये सारे के सारे like uh... अगर आप लेंगे तो इट्स ए नाइन टायर मैनेजमेंट अगर नौकरों से काम लेना है तो दोनों बार बोलना पड़े और हमारे कहा जाता है कि सो मनी कुछ फूड बहुत सारे हलवाई मिलकर खाने को खराब कर देते हैं और ये सारे इतने बड़े बड़े मैनेजर्स मिलकर देश की बारह बजा के रख देते हैं तो एक शायर ने इस पर बहुत बढ़िया शेयर लिखा है कि उजाड़ा है गुलिस्ता को तुमने जिस तरह से दीवानो यदि तुम चाहते तो इससे वीरा ने सवार देते तो इतने सारे मैनेजर्स मिलकर उस कंपनी की बारह बजा देते हैं इतने सारे नेता मिलकर देश को, को बर्बाद कर देते हैं इतने सारे मैनेजमेंट मिलकर सब तबाही कर देते हैं तो सब हम लोगों ने सोचना चालू किया कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजर कौन है बिगेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ड तो पता चला कि वो गॉड है ईश्वर है तो साहब हम लोगों ने ईश्वर से अपॉइंटमेंट लिया और उनका मैनेजमेंट स्टडी करने गए हम लोगों ने सोचा कि यार देखो अपन छोटी सी कंपनी चलाते हैं छोटा सा देश चलाते हैं छोटी सी आर्मी चलाते हैं तो हमको दोनों लोग लगते हैं उसको मैनेज करने के लिए लेकिन जब गॉड इतना बड़ा यूनिवर्स चला रहा है इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहा है तो पता नहीं हुआ कितने टायर मैनेजमेंट होगा तो साहब हम लोग जब उनके अपॉइंटमेंट लिए उनसे बात की कि सर हम लोग आपका मैनेजमेंट स्टडी करने आए तो उन्होंने पहले ही डांट दिया कि सर मत बोलो क्यों प्रभु क्यों तो बोले साहब सर्वेंट का शॉर्ट फॉर्म है आप प्रभु बोलो मैंने कहा प्रभु आपका मैनेजमेंट कैसा है हाउ यू मैनेज इंटायर यूनिवर्स तो ईश्वर ने बेटा बताया हमको कि बेटा हमारा मैनेजमेंट बहुत छोटा सा मैनेजमेंट है हम लोगों का मैनेजमेंट थ्री टायर मैनेजमेंट है अरे मैंने कहा सब कैसे बोले मैं नौकर नहीं रखता हूं मैं चाकर रखता हूं नौकर तनखा मांगता है नौकर एलटीसी मांगता है नौकर सिकली मांगता है नौकर छुट्टियां मांगता है नौकर हड़ताल में जाता है चाकर ही कुछ नहीं करता तो नौकर में और चाकर में बहुत फर्क है जो तीन बार बोलने के बाद चौथी बार सुन लेते हैं वो चाकर हो जाते हैं हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मारे चाकर राखो तो नौकर में चाहे जाकर अकाउंटेबल होता है नौकर अकाउंटेबल नहीं होता है तो सब नौकर में तो मैंने तो सब पूछा उनसे मैंने कहा तो आपका थ्री टायर मैनेजमेंट कैसा है बोले देखिए ऋषि जी हमारे बहुत छोटे छोटे तीन डिपार्टमेंट है एक जनरेशन डिपार्टमेंट है एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है और एक डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है तो जी फॉर जनरेशन ओ फॉर ऑपरेशन और डी फॉर डिस्ट्रक्शन तो गॉड के जो तीन शब्द है जीओडी उसके तीन डिपार्टमेंट हो गए और जनरेशन के जो हमारे इंचार्ज है वो ब्रह्मा जी ऑपरेशन विष्णु जी देख रहे हैं और डिस्ट्रक्शन मैंने शिव को दे रखा है अब देखो साहब आदमी कितना सेल्फिश होता है कितना मतलब ही होता है ब्रह्मा जी ने आपको पैदा किया जनरेशन का काम वो देख रहे हैं लेकिन उसकी कोई पूजा नहीं करता क्यों पूजा करें साहब कौन सी फाइल जाने वाली है कौन सी सीआर लिखने वाला है हम लोग कितने सेल्फिश हैं ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने हमको पैदा किया जिसके कारण आज हम इस धरा पर है उसकी हम पूजा सबसे कम करते हैं तो वर्ल्ड में यदि ब्रह्मा जी के टेम्पल है तो सिर्फ तीन ही जगह पे एक पुष्कर में है एक थाईलैंड में है और एक हाथ के साउथ में है और बड़े निगलेक्टेड है कोई मंदिरों में जाता नहीं है फिर साहब ऑपरेशन वाले को हमारे बिरला ने पकड़ रखा है लक्ष्मी नारायण के जितने भी भारत में मंदिर बने हैं सब हमारे बिरला ये ने बनाए, कि बोले साहब ऑपरेशन वाले को पकड़ लो अपने कंपनी का ऑपरेशन अच्छा है तो कम से कम ऑपरेशन के मंदिर बनाते रहो उसको डिस्ट्रक्शन वाले सब पूजा करते महाकाल तो मारने वाला ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय आदमी रोज करता रहता है तो मैंने ईश्वर से पूछा मेरे प्रभु ये जो आपने ब्रह्म विष्णु महेश बताया क्या ये ईश्वर है क्या ये भगवान है अरे बोले तो बेटा मेरे नौकर है मैं यहाँ का चेयरमैन हूं और मेरे पास कोई आता ही नहीं अरे मेरे प्रभु आप कौन है तो उनका बेटा मैं ओम हमारे यहाँ पे ओंकार लिखा जाता है गीता में कहा गया कि मैं ओंकार हूं ओम और ओम जो है वो तीन शब्दों से बना हुआ है अ, उ और म तो मैं अउम हूं मेरे खास अउम भी समझ में नहीं आ रही अउम क्या बोला है तो क्या बेटा हमारे यहां कहा जाता है वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट जीएम ए मतलब जनरल मैनेजर तो हमारे यहाँ पे अउम का अर्थ होता है अनंत ऊर्जा मई तो मेरे में इतनी शक्ति इन्वॉल्व है कि मैं थ्री टायर मैनेजमेंट में पूरे यूनिवर्स को पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर लेता हूं फर्स्ट टायर ओम सेकंड टायर जीओडी ब्रह्मा विष्णु और महेश और थर्ड टायर यूनिवर्स प्रभु बड़ा इफिशियंट सिस्टम है आपका मेरे प्रभु आपने गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होगी जब जब प्रजा अज्ञानी होगी जब, जब जब पाप बढ़ेंगे तब तब आप पधारोगे तब तो आप इंतजार किसका कर रहे हो इतना भ्रष्टाचार इतना इतना पापाचार चल रहा है तो आप आ क्यों नहीं रहो तो ईश्वर ने बेटा मैं आना तो चाह रहा हूं ऋषि जी लेकिन मेरे को मंदिर नहीं मिल रहा है और मेरे हमारे भारत में मंदिर होगी क्या कमी साहब ढेर मंदिर आपको दो चार ओर बनवा दे बोले बेटा ये मंदिर थोड़ी है ये तो एक तरह के थाने दो तरह के थाने होते हैं जो चोरी का काम करता है वो पुलिस थाने में जाके चढ़ावा चढ़ाता है और जितने कामचोर होते हैं वो मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं उस पर जाके चवन्नी अठन्नी एक रुपया पांच रुपया फेंक के चले आते हैं ईश्वर ने कहा कि देखो बेटा जो लोग मेरे पे चवन्नी अठन्नी एक रुपया पांच रुपया फेंक के चले आते हैं उससे बड़ा मेरा अपमान नहीं है उससे बड़ी गाली नहीं है मेरा कारण मैं कौन हूँ देव देव मतलब देव देने वाला और सब आप तुम लोग मेरे को देने चले तुम्हारी क्या ताकत है मेरे को देने की जिस दिन मेरे को तुम्हारे पैसों की आवश्यकता होगी उस दिन मैं तुम्हारे सांसों पे ही टैक्स लगा दूंगा कि सुबह से लेके रात तक मैं कितनी सांसें ली उतने पैसे जमा कराऊं नहीं तो अभी ऑक्सीजन बंद करता हूं तो मेरे को तुम्हारे पैसों की आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने इस धर्म के नाम पे पाकड़ फैला केगड़े कर दिए मंदिर पे आगे भगवान पे चढ़ावा चढ़ाओ और पैसे चढ़ा दो सब आप ठीक हो जाएगा कोई ठीक नहीं कर सकता तो मैंने प्रभु आपको कैसे मंदिर की आवश्यकता है तुमने कहा बेटा हमारे कहा जाता है कर्म ही पूजा है तो कर्म ही पूजा में अगर अपन कर्म की व्याख्या करेंगे कर्म क्या है तो ईश्वर ने कहा देखो बेटा कर्म मतलब हाथ और मतलब मन करो के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है एक स्त्री है खाना बनाती है कर लगा के आटे को लेती है मन लगा के गूंती है रोटी बेलती है और तवे पे डाल देती है कितनी बड़ी ध्यानी है सबू जरा ध्यान चुकाने की रोटी जल गई जरा ध्यान चुकाने की दूध उफन गया जरा ध्यान चुकाने की दाल में नमक चला गया उससे बड़ी ध्यान कोई नहीं हो सकती एक बाबा का ध्यान चुक जाए तो कुछ नहीं होगा लेकिन एक लेडी का ध्यान चुक जाए तो पूरा खाना खराब हो जाएगा एक ड्राइवर है रात भर गाड़ी चलाता है कर लगा के स्टेयरिंग पकड़ता है मन लगा के सड़क पे ध्यान देता है तब जाके उसकी बस बढ़िया चलती जरा ध्यान चुकाने, चुकाने की बस गड्ढे में उतर गई जरा ध्यान चुकाने की बस सौ पचास की जान ले ली एक दुकानदार है अपने दुकान में जाता है कर लगा के अपने प्रोडक्ट की सफाई करता है सारे फिर मन लगा के प्रोडक्ट जमाता है तब ग्राहक रूपी ईश्वर उसके पास जाता है एक डॉक्टर है अपने पेशेंट को कर लगा के छूता है मन लगा के उसका चेकअप करता है तब जाके ग्राहक रूपी उसको ईश्वर उसको फीस दे जाता है एक हमारे मित्र है जेके पावर में एबी सिंह करके उन्होंने उस पर जीरो ब्रेकडाउन अचीव किया अठारह साल होगा उनके पावर प्लांट को बनाए हुए सत्ताईस सत्ताईस अट्ठाईस मेगाड का एक पावर प्लांट है उसमें अठारह साल से एक भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ इसी चीज को उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से इंप्लीमेंट किया कि उन्होंने इनके इंजीनियर्स को समझाया कि आपकी जो मशीन है वो आपका भगवान है आप रोज जाकर इसको टच करो रोज जाके इसकी क्लीनिंग करो क्लीन करके बाद उसको फील करो टच करो जब रोज टच करोगे तो मालूम पड़ेगा की आपका कल का टेम्परेचर ज्यादा नहीं था आज ज्यादा क्यों गया कल इसमें वाइब्रेशन नहीं था आज वाइब्रेशन क्यों हो गया कल यार इसमें साउंड नहीं था आज साउंड क्यों है तो सब आपका टीपीएम हो जाएगा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा कारण आजकल क्या हो गया मैनेजमेंट बाय टॉकिंग हो गया है लोग टेलीफोन पे ही पूछ लेते भैया प्लांट बढ़िया चल रहा है उसका सब बहुत बढ़िया चल रहा है कोई जाके पूजा नहीं करता कोई जाके उसको हाथ नहीं लगाता और पता चला ब्रेकडाउन हो गया तो इस तरह से करते हुए इंडिया का पहला इफेलेंट फ्री और स्मोक फ्री पॉवर प्लांट जो कन्वेर बेल्ट दूसरी फैक्ट्री में दो साल तीन साल में टूट जाते हैं वहां आठ आठ साल से कन्वेयर बेल्ट बिल्कुल पापड़ जैसे हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कन्वेर बेल्ट टूटे नहीं जो ऑयल हम लोग 200-250 घंटों में बदल देते हैं वहां जेके पावर में आठ आठ साल से ऑयल का चेंज नहीं किया गया कितनी बड़ी सेविंग आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं उस पावर प्लांट को अगर आप विजिट करेंगे तो आपको लगेगा आप किसी आश्रम में आ गए लश ग्रीन एटमोस्फियर चिड़िया चेह जा रही है और बिल्कुल इफेल फ्री और स्मोक फ्री पॉवर प्लांट एट इट्स एर्मल पावर प्लांट तो कर्म को पूजा की तरह से करके उन्होंने इस अचीवमेंट को अचीव किया तो जिस तरह हमारा कहा जाता है कर्म ही पूजा है वैसे ही कहा जाता है कि शरीर ही मंदिर है अब मंदिर की हम लोगों की क्या कल्पना है कि मंदिर में घुसे छोटा सा मंडप आया बड़ा मंडप आया और गर्भगृह में ईश्वर के बैठने का स्थान है अब आप प्रत्येक मानव यदि अपने मुंह से अंदर घुसे तो तालू आया तो छोटा मंडप ब्रेन आया तो बड़ा मंडप और गर्भगृह मतलब आपका हृदय वो ईश्वर के बैठे का स्थान है लेकिन वह उतरने का जो रास्ता है वो बहुत गंदा है चाय की बदबू पान गुटके तमाकू दारू तो ईश्वर का बेटा मैं ऐसे मंदिर की तलाश में हूँ जिसका रास्ता साफ अगर जहां का ये रास्ता साफ होगा बोले आप, आप हमारे दूसरे मंदिर बना दो वहां तो ग्रेनाइट का मार्बल का स्टोन बना के रास्ता साफ रखते हो और ये जो असली रास्ता है उस रास्ते को आपने गंदा कर दिया तो जो एक व्यक्ति शरीर को मंदिर बना लेगा तो मैं अंदर जाके बैठ जाऊंगा और अंदर जाके बैठ के क्या करूंगा कृष्ण का रथ ले लो आप छोटे से मंडप में कृष्ण बैठा हुआ है बड़े मंडप में अर्जुन बैठा हुआ है और पांच घोड़े आपकी पांच इंद्रिया उसकी कमान मैं अपने हाथ में ले लूंगा और जिस दिन मैं अपने हाथ में ले लूंगा उस दिन आपकी पांचों इंद्रिया बढ़िया से काम करेगी देखिए आपकी जो बॉडी है 120 साल के लिए ईश्वर ने डिजाइन की है, लेकिन साहब हम इसको 40, 50, 60 साल में खराब कर देते हैं आज कोई भी आप इक्विपमेंट लेते हो उसकी एश्योर्ड लाइफ सबसे पहले पूछते हो कि भैया कितने साल चलेगा फिर पूछते हैं साहब पांच साल बढ़िया चलेगा उसका फिर मैनुअल मांगते हो भैया तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करें सो देट वी कैन यूज इट मोर देन एश्योर्ड लाइफ लेकिन साहब जो बॉडी एक साल के लिए डिजाइन की गई उसका मैन्युअल आज तक आपने नहीं मांगा वही मेनुअल ईश्वर ने हमको दिया जिसके द्वारा आपके जो ईश्वर प्रदत्त तो बयालीस नौकर हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा ईश्वर ने प्रत्येक आदमी को बयालीस नौकर साथ में दिए हैं, बत्तीस दांत हैं, दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो पैर हैं, नासिका है जिवा है अगर इन सबका टोटल लगाएं तो इट इज फोर्टी सर्वेंट्स और सब पूरे आपको 120 सौ साल तक कम से कम नहीं तो सौ साल तक तो भी आपको बढ़िया सर्विस दे सकते हैं लेकिन क्या करना वही चीजें ईश्वर ने हमको सिखाई वही चीजें आज हम आप लोगों को वही मेनुअल जो हमको ईश्वर ने दिया वही चीजें आज हम आप लोगों को देंगे फिर यही पूछा था की ईश्वर से कि सभी कैसे हो पाएगा तो बोले बेटा ज्ञान से होगा फिर पूजा ज्ञान क्या है तो ईश्वर बेटा बैठक हमारे प्रार्थना होती अमृत गो ज्ञान्य से प्रकाश की ओर ले जाए और जो ज्ञान हमको मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है फिर सब उसके बाद आगे चले की दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है ईश्वर ने पूछा बोले नहीं मालूम प्रभु तो ईश्वर का बैठक हमारे वेद मंत्र है कि सर्वे भवंतु सुखी सर्वे संतु निराया जो ज्ञान सबको सुखी कर दे सबको निरोगी कर दे वो ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है सब आज आपकी जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हैं, वो रुपयों के द्वारा रुपए वालों के लिए और रुपयों के लिए लेकिन आप ये भूल गए कि हमारी 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती आज आपके पास पैसा है तो आप पेप्सोडेन खरीद के दांत साफ कर लोगे हो सकता है पैसा है तो आप कोलगेट खरीद के दांत साफ कर लो हो सकता है पैसा है तो आप इको वज्रदी खरीद के दाँत साफ कर लो और हो सकता है पैसा है तो आप प्रॉमिस खरीद के दाँत साफ कर लोगे लेकिन उस गरीब आदमी के पास जिसके पास पैसा नहीं है उसके दांत यदि साफ नहीं हुए तो साहब आपकी रास्ते में पकड़ के बत्तीसी तोड़ देगा उसने यदि आपके चमकते हुए दांत देख लिए, तो वो आपके आपकी बत्तीस को सुरक्षित नहीं रहने देगी तो हमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा उस गरीब आदमी के दांत साफ कैसे? तो ईश्वर ने हमको दांत साफ करना इतना बढ़िया सिखा दिया फार्मूले का हमारा दावा ऊपर चले जाएंगे बत्तीस ही छोड़ जाएंगे कभी जिंदगी भर आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है इसको आईडी अप्रूव नहीं करता इंटरनेशनल डेंटल एसोसिएशन कारण क्या है आप चोर चोर मोसे भाई जब से टूथ टूथपेस्ट आए तब से डेंटिस्ट का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है हमारे फार्मूले के बाद तो डेंटिस्ट के बाद जाने की आपको आवश्यकता नहीं है कारण वो रेगुलरली कहते हैं कि दिन में तीन तीन बार दो दो बार ब्रश करो और औ... पेस्ट वाले रेगुलरली आप डॉक्टर के पास जाओ कारण जितने जितनी जल्दी आप ब्रश करोगे कर उतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर भी कहता है दिन में तीन बार ब्रश करो तो जितनी बार ब्रश करोगे कर उतने जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे एक विशेष सर्कल तो आप क्या करें फिर साहब दूसरा एक ईश्वर ने पूछा कि बेटा दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है दुनिया का सबसे पहला सुख क्या है नहीं मालूम प्रभु तो उनका बेटा हमारे कहा जाता है सबसे पहला सुख निरोगी काया और उसी को तुमने बर्बाद कर दिया बोले साहब देखो हम लोग ये मान बेटे की सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा खाते जाओ पीते जाओ बीमार पड़ते जाओ 40 साल के हुए नहीं कि चश्मा लगने ही लगना है 50 साल के हुए नी की दांत गिरना ही करना है बुढ़ापा आने ही आना है लेकिन हमें भूल गए कि हमारी बॉडी तो एक साल के लिए डिजाइन की बुढ़ापा तो हम लोग ले आए बुढ़ापा तो हमारे लाइफ में था ही नहीं तो क्या करे कि हम चिर युवा रह सके तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं देखो तुम लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर चुके हजारों करोड़ रुपए आपने मेडिसिन पे खर्चा किया लेकिन लोगों को ठीक नहीं कर पाए लेकिन मैं तुमको एक छोटी सी टिप देता हूं कि यदि विश्व का प्रत्येक मानव 15 सेकंड रोज ताली बजा ले ताली कैसे बजाना वाखिर में हम आपको बताएंगे और नहाते समय पेड़ के तलवों को रगड़ रगड़ के साफ कर ले तो आदमी जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ सका बड़ी मजाक की बात लगती क्या था पंद्रह सेकंड ताली बजा लो क्या पेड़ के तलवे रगड़ रगड़ के साफ कर लो आदमी कैसे बीमार नहीं पड़ेगा